श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी तीतानंद ठाकुर के सत्वगुण के संपर्क में आकर शारदा का जीवन कैसे नए ढंग से गठित हुआ था इसका एक उदाहरण देना असमीचीन न होगा बचपन से ही अपने घर की व्यवस्था को देखकर शारदा के मन में ऐसी धारणा हो गई थी कि पानी भरना झाड़ू लगाना आदि नौकर चाकरों का काम है इसीलिए एक दिन ठाकुर ने जब उन्हें आदेश दिया थोड़ा पानी लाकर मेरे पांव धो दे तो लज्जा से उनका चेहरा लाल हो उठा और वे चित्रलिखित से खड़े रहे ठाकुर सब कुछ समझकर भी अनजानपन दिखाते हुए पुनः बोले पानी ले आ शारदा भला क्या करते कोई उपाय न देख उन्हें आदेश का पालन करना ही पड़ा परंतु इस संस्कार से उनकी वह अनिच्छा उसी दिन से पूर्ण इच्छा में परिणत हो गई इसके उदाहरण हमें आगे चलकर प्राप्त होंगे प्रवेश का परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात अप्रैल अठारह सौ ईस्वी से शारदा प्रसन्न ने मेट्रोपॉलिटन कॉलेज में एफए पढ़ना शुरू किया वहाँ पर भी थोड़े ही दिनों में उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिल गई परंतु द्वितीय वर्ष से वे अधिक पढ़ते लिखते नहीं दिख पढ़ते थे उन दिनों वे प्रायः श्री रामकृष्ण के समीप आया जाया करते थे तथा धर्म विषयक प्रवचन सुनने एवं धर्म ग्रंथों के अध्ययन करने में समय बिताते थे अठारह सौ ईस्वी के अंत में ठाकुर का श्याम पुकुर आगमन होने पर शारदा प्रसन्न को उनका सानिध्य पाने का विशेष मौका मिला बाद में काशीपुर में भी वे खूब आया जाया करते थे तथा घर के कठोर नियंत्रण के बावजूद बीच बीच में वहाँ रात भी बिताते थे अतः पिता को यह समझते देर न लगी कि शारदा का मन श्री रामकृष्ण के प्रभाव से धीरे धीरे संसार बंधन को त्याग कर अज्ञात की खोज में अग्रसर हो रहा है पुत्र का मन संसार की ओर आकर्षित करने के लिए वे तरह तरह के प्रयास में लग गए उनका यह प्रयास कितना तीव्र और दृढ़ था यह मास्टर महाशय के निम्नलिखित वाक्यों से ज्ञात होता है ठाकुर ने जब देह त्याग किया तो शारदा महाराज के पिता ने हंसते हुए किसी से कहा था मैंने काली घाट में जाकर जाप किया था तभी तो ऐसा हुआ परंतु पुत्र को वे किसी भी उपाय से ठाकुर के समीप जाने से रोक नहीं सके थे शारदा प्रसन्न के पिता उन्हें संसार में बांधने का और कोई उपाय न देख गुप्त ऋषि से उनके विवाह के लिए प्रयास करने लगे परंतु एक दिन इस प्रयास की बात शारदा को विदित हो गई तब शारदा उससे बचने का उपाय ढूंढने लगे उन्होंने अपने कमरे में जाकर लगभग एक घंटे तक काफ़ी सोच विचार किया फिर गहरी साँस छोड़कर धीरे धीरे कदम रखते हुए वे बाहर निकल पड़े जाते समय वे मेज पर एक पत्र रखे, जिसमें लिखा था श्रद्धे पिताजी तथा स्नेहमयी माता माताजी, मैं विवाह नहीं कर सकूँगा नेत्रों की दृष्टि जिधर भी ले जाए मैं उधर ही जा रहा हूँ संसार के माया जाल में बंध होने की मेरी बिल्कुल ही इच्छा नहीं है इत्यादि 3 जुलाई अठारह ईस्वी को साढ़े ग्यारह बजे घर से निकलकर कर सर्वप्रथम वे काशीपुर के उद्यान में ठाकुर के पास गए और घर से भाग निकलने के बाद उन्हें बताए बिना ही उनका शुभ आशीर्वाद लेकर पैदल ही पुरी की ओर रवाना हो गए कुछ दिन बाद पांच कुड़ा से शारदा प्रसन्न ने घर को निम्नलिखित पत्र भेजा सध्य पिताजी और स्नेहमयी माँ आप लोगों का यह अकृतज्ञ पुत्र आप लोगों को दुख के सागर में मग्न करके चला आया है यदि संभव हो तो उसे क्षमा करेंगे मेरे देश के भाई बहन दुख कष्ट में डूबते जा रहे हैं ऐसी स्थिति में मैं आलसी के समान घर में बैठा नहीं रह सकता मेरी मानसिक अवस्था पूर्वत ही है मेरे लिए कोई भी चिंता मत कीजिएगा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है मुझे ढूंढने के लिए भी व्यर्थ यहाँ मत आइएगा क्योंकि यह पत्र डाक में डालकर ही मैं पुनः यहाँ से रवाना हो रहा हूँ कहाँ जाऊँगा यह अभी भी निश्चित नहीं किया है माताजी और बड़े भाई बहनों को मेरा श्रद्धापूर्ण प्रणाम कहिएगा आप भी स्वीकार कीजिएगा छोटे भाई भाई बहनों को मेरा स्नेह आदि ये आप लोगों की अधम संतान शारदा